देवी भागवत छठा स्कंध पुत्र एक वीर का चरित्र याद जी कहते हैं राजन फिर महाराज हरिवर्मा ने बालक के कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए उसके लालन पालन की पूर्ण व्यवस्था की जो वह बालक बड़ी शिक्षणता से प्रतिदिन बढ़ने लगा इस प्रकार पुत्र जनित सांसारिक सुख पाकर उन महात्मा नरेश ने अपने मन में यह अनुभव किया कि अब तेरे अब मेरे तीनों ऋण चुग चुक गए छठे महीने में बालक का विधिपूर्वक पूर्वक अन्नप्राशन किया तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार हुआ प्रत्येक संस्कार में ब्राह्मणों की सम्यक प्रकार से पूजा की गई उन्हें तरह तरह के धन दिए गए गौवे दी गई विविध दानों से अन्य याचकों को भी संतुष्ट किया गया ग्यारहवें वर्ष में राजा ने यज्ञोपवि संस्कार कराकर उसको धनुर्वेद पढ़ाने की व्यवस्था की जब राजा हरिवर्मा ने देखा राजकुमार ने धनुर्विद्या सीख ली और राजधर्म के सभी प्रकार इसे भली भांति अवगत हो गया तब उनके मन में आया कि अब इसका अभिषेक कर देना चाहिए फिर तो के योग में में बड़े आदर के साथ में आने वाली सभी सामग्रियां एकत्र की गई संपूर्ण शास्त्रों के पारगामी वेदज्ञ ब्राह्मण बुलाए गए जो उन नरेश ने राजकुमार का विधिवत अभिषेक संपन्न किया और शुभ अवसर पर स्वयं राजा ने तीर्थों और समुद्र के जल से राजकुमार का अभिषेक किया ब्राह्मणों को धन देने के पश्चात राजा ने कुमार को राजगद्दी पर बैठाने की व्यवस्था की, जो एक वीर को राजा को राजा बनाकर और मंत्रियों नियुक्त करके महाराज हरिवर्मा रानी सहित वन में चले गए उन्होंने इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था मैनाक पर्वत के शिखर पर उनका तृतीय वान आश्रम व्यतीत होने लगा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 पिता की सभी क्रियाएं संपन्न हो जाने पर वे मेधावी राजकुमार उनसे मिले हुए राज्य पर शासन करने लगे वे बड़े धर्मर्ग पुरुष थे राज्य के के अधिकारी होने पर उन्हें तरह तरह के भोग सुलभ हो गए मंत्रिमंडल उनका बड़ा सम्मान करता था एक समय की बात है प्रतापी राजा एक वीर बहुत से मंत्री कुमारों के साथ घोड़े पर सवार होकर गंगा के तट पर गए देखा फलों और फूलों से लदे हुए मनोहर वृक्ष वहाँ शोभा पा रहे थे कोकिलों की ध्वनि और भौरों की गुनगुनाहट से उन वृक्षों की अनुपम शोभा हो रही थी वहां मुनियों के अनेक दिव्य आश्रम थे निरंतर वेद ध्वनि हो रही थी हवन के धुएं से आकाश भर गया था जहां तहां मृगों के छोटे छोटे बच्चे छलांग मार रहे थे धान की बहुत सी पक्की हुई क्यारियां थी ग्वालिनियां उन खेतों की रक्षा पर नियुक्त थी फूले हुए कमलों में फूले हुए कमलों से सुशोभित बहुत से सरोवर और मन को लुभाने वाले वन भी दृष्टिगोचर हुए अशोक चंपा कटहल बकुल तिल नीम फूले हुए पारिजात साखू ताल और तमाम आदि वृक्षों पर उनकी दृष्टि पड़ी कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक खिला हुआ कमल दिखाई दिया उस कमल से बड़ी उत्कट गंध निकल रही थी राजा एकवीर ने देखा वही जल के दक्षिण भाग में कमल के समान नेत्र वाली एक सुंदरी कन्या रो रही है उसके शरीर की कांति स्वर्ण जैसी थी मनोहर केस थे शंख के समान ग्रीवा थी ओठ ऐसे जान पड़ते थे मानो बिंबा फल हो कमर पतली थी नाचिका बड़ी सुंदर थी उसके प्राय सभी अंग मनोहर थे वह सखी से दूर होकर अत्यंत दुखपूर्वक मिलाप कर रही थी उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे उस निर्जन वन में वह फूट फूट कर रो रही थी जान पड़ता था मानो कुर्री पक्षी विलाप कर रही हो ऐसी स्थिति में पड़ी हुई उस कन्या को देखकर कर राजा एकवीर ने उससे शोक का कारण पूछा